संस्कार की एक परिभाषा क्या बनेगी वो एक लाइन में अगर आप बता दें तो संस्कार का मतलब ये अच्छा ये ये वाले संस्कार ये वाले संस्कार ऐसी कोई परिभाषा उसमें नहीं होती है उसके संस्कार की जो परिभाषा है वो यहाँ नहीं घटेगी सम्यक रूप से करना जो सम्यक रूप से किया गया है उसको संस्कार कहते हैं ठीक है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 संस्कार बदल गए तो मन बदल गया ठीक है इस संस्कार और सामन्ने का और बोलिए आचार्य जी असामान्य सामान्य का बता दो थोड़ा सा क्या पूछना है बोलिए प्रश्न पूछिए उसमें आपने कुछ पढ़ा होगा कहाँ समस्या आ रही है वो बताइए ये इकाणु माँ सामान्य मतलब समानता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 सूत्र संख्या बोलिए अध्याय संख्या ये तो मैं कॉपी में लिख रखा चाह रही ये जी नब्बे है कोई सूत्र ये पता नहीं पांचवे का है या उस पांचवे का ये मैंने सूचना भी दी थी आपको हाँ। जो पूछना है अध्याय और सूत्र संख्या ताकि सब जने वहाँ पर पहुंच सके नहीं नब्बे नब्बे में ही है जी मैं कॉपी में लिख रखा चाह जी जो मेरी समझ में नहीं आया वो कॉपी में नोट कर रखा जी सूत्र संख्या है नब्बे बोलिए पांचवे तो, तो अध्याय नब्बेवा सूत्र हाँ जी हाँ, तो इसमें परिणाम आया परिमाण शब्द है ये परिमाण परिणाम और परिमाण दोनों अलग, अलग अलग अर्थ होते हैं तो परिणाम है हाँ। का मतलब होता है बदलाव और परिमाण का मतलब होता है मापन कितना है वो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 आचार्य जी अध्याय का सूत्र संख्या एक सौ ग्यारह जी सांसिद्धिक शरीर जो छठा बताया है ये समझ में नहीं आ रहा इसमें अलग अलग दृष्टियां हैं कि कोई कुछ मानता है कोई कुछ मानता है तो सांकल्पिक शरीर तो वो मानेंगे आप सांसिद्धिक का पूछ रहे हैं जी सांसि तो सांसिद्धिक मतलब जो सृष्टि के प्रारंभ में अमैथोनी सृष्टि है उसको सांसिद्धिक कहते हैं फिर सांकल्पिक भी वही दिखा रहे हैं आप नहीं नहीं वो तो अलग है जो कर्मदेय है जी जो परमात्मा के संकल्प से उत्पन्न हुए मुक्ति के बाद से जो आए हैं वो सांकल्पिक शरीर होंगे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 के प्रारंभ वाला मानते हैं। ठीक है। ठीक है ठीक है बोलो आचार्य जी जो अभी आपने बताया था सत और असत से जगत की उत्पत्ति सत और असत से जगत की उत्पत्ति ऐसा कहा वाक्य बोला मैंने सत और असत ख्याति के बारे में था ना भी। उसके बारे में था लेकिन ये वाक्य मत बोलिए कि है जगत की उत्पत्ति सत और असत से है ऐसा तो नहीं कहा था तो ये जो सिद्धांत था सत और असत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 पर ये ऐसा तो नहीं है ना कि इसकी ये होता तो है तब भी है होता है ना तो फिर असत कहना हमारे कहना। द्वारा व्यवहार में नहीं है इसलिए वो असत है और हमारे द्वारा व्यवहार में तो बहुत बाद में आता है जब मनुष्य जाति की उत्पत्ति होती है उससे पहले भी इतनी सृष्टि बन चुकी होती है तो वो भी सत्य है हमें जो जात होती है क्योंकि बाधा और अबाधा ये हेतु दिया गया ठीक है हमारे को जो अबाधा होती है हमें जात नहीं होता है वो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 और असत है अब हमारे को घड़ा नहीं दिख रहा है टूट गया मिट्टी के रूप में आ गया तो अब घड़ा नहीं है ना असत हो गया ठीक है और कोई आचार्य जी पांचवे अध्याय का 126वां सूत्र है अनुषयी आत्मा के बारे में जी उससे पहले प्रसंग में ये कहा है कि जब जीवात्मा एक शरीर को छोड़ता अर्थात मरता है तब दूसरा शरीर धारण करने से पहले उसे कुछ काल वृक्ष आदि स्थावर देहों में अथवा मनुष्य आदि जंगम देहों में रहना होता है तो ये आवश्यक है रहना होता है या वो तो कहीं भी रह सकते हैं इसके अंतरिक्त कहीं भी रह सकते हैं तीन संख्या अठहत्तर कहीं भी रह सकते हैं वो थोड़ा लिखा है नहीं रहना होता है इससे लगता है कि भी आवश्यक लग रही इससे ठीक है जी कहीं भी रह सकते हैं हाँ कहीं भी रह सकता है वो जो उसका जो भ्रमण है जितना वेद में कहा गया यहाँ यहाँ जाता है वहाँ वहाँ तक तो ठीक है हाँ। ये तो हो गया था और कोई जी एक प्रश्न आपने लिखाया था सांख्य दर्शन में क्या आपको क्या अच्छा लगा हाँ। तो किस दृष्टि से सिद्धांत की दृष्टि से क्या सिद्धांत की दृष्टि से व्यवहार की दृष्टि से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 तो ये लिखवाया था आपने ऐसे नहीं बोलिए हाँ कौन है हाँ बोलिए ये लिखवाया था ना प्रशंसांग के ने कहाँ का नियमों की छूट गई हाँ। ये मेरे को नहीं आ रहा था अच्छा अपने साथियों से पूछा किसी से किसी से नहीं पूछा किसी से नहीं पूछा <laughs> एक तो बैठने की का नियम छोड़ रखा है कि आप चाहे सोफे पे बैठे हैं चाहे नीचे बैठे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 वहां तो नियम काम करेगा वहां आप अपनी छूट नहीं चलेगी कि मेरी तो इच्छा चोरी करने की है तो चलेगा वहां नहीं है वहां तो वैसा ही रहेगा मेरे को तो मन को चंचल ही रखना और फिर मुक्ति को प्राप्त करना है यह नहीं चलेगा और तो एकाग्रता आनी ही है लेकिन उसके लिए ऐसा नहीं कि बिल्कुल वैसा का वैसा ही चले महापुरुषों के पदचिन्हों पर चलते हैं ना हम चलते हैं कौन से महापुरुष के पदचिन्ह दिखाई दे रहे हैं फुटप्रिंट होता है ना पदचिन्ह किसी के दिखाई देते हैं कि उन्होंने यहां पैर रखा था तो मेरा भी पैर वहीं रखा जाना चाहिए है पदचिन्हों पे चलना चाहिए ना महापुरुषों के जहां जहां वो चले थे जैसे श्रीराम के चलना है तो श्रीराम जहां से निकले थे जहां पैर रखते रखते गए थे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 <laughs> मानते <थे> नहीं है। <laughs> देखो नियम की कितनी फक्की है माता जी बिल्कुल नियम होना चाहिए इसमें तो नियम नहीं लग रहा है ना कि कहाँ गद्दे पे बैठना है या सोफे पे बैठना है आ, नहीं है नियम नहीं होना चाहिए इसमें होना चाहिए तो फिर क्यों नहीं पालन हो रहा है होना चाहिए होना चाहिए तो आप रह पाती हैं पर नहीं, नहीं रह पाती दिक्कत हो जाती है ना अब उससे क्या फर्क पड़ता है कोई यहाँ बैठा है कोई वहां बैठा है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 जी ओ, जी ये चौंतीस छठे का चौंतीसूत्र है ये कुतर्क और तर्क जी न कुतर्क कुतर्काप सदस्य समाधि लाभ श्रुति विरोधात् न कुतर्क आप सदस्य आत्मलाभ है जो कुतर्क के आधार पर चलता है बैठा है कुतर्क में कुतर्क में स्थित हो गया है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 पांचवा छठा जी हाँ इसका दूसरा पेरा है इसमें इस थोड़ा निखनन न्याय से तथा अनुक्त युक्तियों के विशेष विशेष समझा जाएगा ये तो व्याख्याकार के ये थोड़ा निखनन न्याय क्या है जी स्थणा कहते हैं खंभे को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 उसका समाधान कर रहे हैं कि ये सुना निखंड न्याय से बार कुछ आवृत्ति की गई है पक्का करने के लिए हो तो गया अगला तो शब्द है जी अनुक्त युक्तियां अनुदा जो नहीं कही हुई इसी में है जी लाइन में न्याय से तथा अनुक्त युक्तियों युक्तियां से विषय समझा जाएगा अनुक्त युक्तियां आप पृष्ठ संख्या तीन देख रहे हैं तीन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 ये अब पुनरावृत्ति नहीं कर रहे हैं ये नई चीजें कही जा रही हैं, पहले नहीं कही गई कही गई उनको तो अनुक्त युक्तियों से विषय समझाया जाएगा निखंडन न्याय तो वो हो गया कि जो कही भी बातें उसको दोबारा रखना नए तरीके से और अनुक्त युक्तियां हुई कि बात को नई युक्ति रखना ना कही हुई बात को रखना तो ये दोनों तरह का यहाँ पर देखा जाएगा कुछ बातें नई भी है और कुछ बातें पुरानी भी हैं धन्यवाद हो गया जी ये पांचवे का एक सौ ये थोड़ा सा और इसमें जो शरीर को प्रारंभ करता है उस प्राण नहीं कहते इंद्रियों की शक्ति से ही प्राण सिद्ध हो सकती तो इसमें और क्या चीजें आपने वो सो में प्राण है ये भी बताया था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 कर्मेंद्रियों का ही रूप है कर्मेंद्रियों के दूसरे रूप हैं ये ये छोटे मोटे कार्य और उन कार्यों के आधार पर ही इनका नाम दिया जाता है तो कर्मे इंद्रिय शक्ति तत्सिद्ध है प्राण की सिद्धि किससे होती है इंद्रियों की शक्ति से ही ये जो हम विभिन्न प्राण अपान उदान आदि प्राण कहते हैं इनकी सिद्धि भी इंद्रियों से ही होती है ये इंद्रियों की ही शक्तियां हैं कर्मेंद्रियों की ही फैली हुई शक्तियां हैं उनको हम प्राण कहते हैं इसमें दो बातें आपने और बताई थी आत्म सामर्थ्य प्राण और सोलह कलाओं में एक प्राण वो वो प्राण के क्या क्या अर्थ हो सकते हैं वो मैं कई अर्थ बता रहा था उसमें ये दो बातें और अतिरिक्त बताई थी एक बार पहले बहुत बता चुका था उस दिन वो अतिरिक्त बताई थी तो प्राण के बहुत सारे अर्थ है आत्मा भी है परमात्मा भी है इंद्रिया भी है श्वास भी है और सोलह कलाओं में से एक है आधार मूल चीज है उसको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 तो प्राण शब्द के बहुत अर्थ होते हैं कहां कौन सा अर्थ घटेगा ये प्रसंगवशात हमें लेना होता है जो प्राण शब्द आए तो उसमें मात्र इतना ही काफी होगा या जो पहले भी आपने वो उदान अपान ज्ञान समान वो बताएंगे ना वो भी बताएंगे, भी बताएंगे, बताएंगे हाँ सामान्यकरण वृत्ति वहां पर लिखा ही है वायु के ही एक तरह से भेद हैं वायु भी क्रियात्मक है वो भी है ये भी है प्राण से संबंधित सारी बातें आएंगी अगर प्राण का प्रश्न आता है तो सब भेद उपभेद लिखते हुए इस सूत्र का भी उल्लेख करते हुए वर्णन करते हैं। जो सोलह सूत्र है पांचवें का ही हाँ। समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता इसमें तीन आप दो तो मुझे स्पष्ट हो गई तो निवृत्ति और शरीर नहीं रहता है उसमें तीसरा मुझे स्पष्ट नहीं हुआ क्या और भिर भिर ब्रह्म आपसे बताइए दो चीजें क्या स्पष्ट हो गई आपको एक तो दुख की निवृत्ति हो जाती है दुख की निवृत्ति इनमें सब जगह है हाँ, तीनों में, तीनों तीनों में में में। समानता के लिए तीनों में समानता के लिए हाँ, दुख की निवृत्ति हो गई दूसरी क्या शरीर नहीं रहता शरीर की अनुभूति नहीं रहती हाँ शरीर की अनुभूति नहीं रहती शरीर तो समाधि सुषुप्ति दोनों में रहता है अनुभूति नहीं रहती अनुभूति नहीं रहती उससे संबंधित बोध नहीं रहता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 इसको वासनों इस शब्द से भी बोल सकते हैं वासनाओं का संस्कारों का उच्छेद हो जाता है है है रहितता होती क्लेशों से रहित स्थिति कह सकते हैं हैं ठीक है। उनसे हम प्रभावित नहीं होते जो एक पांचवे का जो 128वां था इसमें वो त्रिजुल वाला एक उदाहरण था जिसमें आपने जो खंडन बताया था वो की वो क्या समानता नहीं के कारण हम उसे नहीं मानेंगे मात्र किस कारण से हम इसे मान रहे हैं इस उदाहरण को देख रहे हैं तृण जलुका वाले को इस उदाहरण को पुनर्जन्म में इसको हम किस रूप में देख रहे किस हैं किस रूप में देख रहे हैं आ, पिछले आधार पर तृण जलुका अपने पिछले आधार पर आगे स्थान प्राप्त करती है तो पिछले कर्माशय वासना यानी संस्कार के आधार पर आत्मा अगला जन्म लेती है धन्यवाद अन्य कोई जी जी ओम अड़तीसवाया पंचम का कौन से अध्याय का पंचम का पांच का अट्ठाईसवा जी जी। संबंध अड़तीस अड़तीस जी बोलिए त्रिभी संबंध सिद्धि ये है ना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 और कोई है पीछे दीजिए सांख्य दर्शन का ही आप तो अभी वैसे आए हुए हैं वैसे शंका समाधान हो गई आपकी ओ, से संबंधित जो परीक्षा देंगे मैं एक और नियम लगा करके रखता हूं वैसे अभी है नहीं यहां पर कि जो परीक्षा देंगे वो ही प्रश्न पूछ सकते हैं यहां नहीं लगाया था नियम ये लेकिन जैसे न्याय दर्शन पतंजलि में चला रोजड़ में चला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 ये जो हमारा सौसमी संबंध बना है मेरे माता पिता ये हैं, मेरे भाई बहन ये हैं ये जो हम व्यवहार करते हैं जो सगे माता पिता भाई बहन हैं, ये क्यों बन गया हमारा संबंध तो ये संबंध कर्म निमित्तक तो कर्म निमित्ता प्रकृति स्वस्मी विभाव अपनी अनादिर बीजांगे जो संबंध है कर्म निमित्तक ये कर्म भी कैसे है अनादि है प्रवाह से अनादि है तो कर्म भी हमारे स्वस्वामी संबंध का कारण बनता है ना क्यों ये झोपड़ा या ये मकान मेरा है क्यों ये बोलता हूं कि ये मेरा है और ये दूसरे का है और दूसरा इस मकान को मेरे वाले मकान को कहें ये मेरा है तो क्या होता है अन्याय बेमानी बेईमानी होगी झगड़ा होगा वो कह नहीं मेरा है वो कह नहीं मेरा है किस आधार पर निर्णय होगा मेरा है जिसने, जिसने खरीदा है जिसने बनाया है या जिसको परिवार से मिला है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 ये जो स्वस्वामी संबंध है ये कर्म निमित्तक है कर्म के अनुसार ही हमें मिले हैं यह आत्मा से ही है ना परमात्मा प्रकृति से तो नहीं परमात्मा को नहीं आत्मा से आत्मा आत्मा का जो कार्यद्रव्यो के साथ संबंध है उसके संबंध की बात है उसकी क्योंकि उसी से ही तो उसी की तो उच्छित करनी है परमात्मा का तो प्रसंग ही नहीं परमात्मा की क्या उच्छिट्टी करेंगे और परमात्मा किससे उच्छिट्टी करेगा अपनी हटाएगा किससे जी परमात्मा तो साथ रहना ही है हमारे जी तो जिसको हम हटा रहे हैं जिससे हम मुक्ति चाह रहे हैं जिसको हम अपवर्ग को पाना चाह रहे हैं उन संदर्भों में ये लगेगा जी धन्यवाद हो okay? गए ठीक है और कोई अभी पढ़ पढ़ करके प्रश्न निकाल रहे हैं माता जी <laughs> ये छठा है अध्याय हाँ। उसका पांचवा अत्यंत दुखित निवृत्ता कृतिकृत हाँ तो छठ इसमें क्या पूछना है आपको इंसान कैसे कृतिक हो जाता पूरा कृतिक हाँ, कैसे हो जाता पूरा अब कुछ करने को है आपको या नहीं आपको कुछ करने को बाकी है या नहीं भाई बेटे बेटियों की शादियां कर दी वो अपने काम धंधे पे लग गए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 कुछ करने को नहीं बचा है। वहां अत्यंत पुरुषार शब्द का यहां कृतिकृत्यता कह दिया स्थिति एक ही है हो गया ठीक है आप में से कितने हो गए हैं कृतकृत्य? हम लोग में कई बार कहते हैं ना कि जी आज तो आपका भजन सुन के हम कृतकृत्य हो गए आपका प्रवचन सुन आपके दर्शन करके हम तो कृत हो गए <laughs> यह अतिशयक्ति में कथन होते हैं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 अभी नहीं हुआ है ना नहीं जाते थे अभी <laughs> देहरादून तो आ गए अभी हरिद्वार तो में नाना नहीं हुआ है <laughs> देखो अभी हाथ चल रहा है ना नहाएंगे तब कैसे <laughs> जब पानी गिरेगा नहाएंगे थोड़ा ऐसे ऐसे करके <laughs> इच्छा बनी भी अभी कृत्य कृत्यता नहीं हुई है नहीं तो देहरादून नाना सफल हो जाएगा <laughs> तो हमारे को जब ये नहा लेंगे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 और कोई कृतकृत्य क्रित हो गए प्रश्नों से कृतकृत्य क्रित हो गए प्रश्नों से कृतकृत्य क्रित हो गए सांख्य दर्शन के कृतकृत्य क्रित हो गए तो कक्षा को बंद करें ओम जी जी ये सांख्य दर्शन का अंतिम उपदेश क्या है मतलब तो ये समझ नहीं आ रहा अंतिम उपदेश <laughs> यदवा तदवा जो भी कारण हो ये हो या वो हो तदुच्छित्ती पुरुषार्थ है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 ओ, ओ समाधि सुसूप्ति सूक्ष्म शरीर में क्या आ, ये हमारा सु, समाधि सुसुप्ति में सूक्ष्म शरीर रहता है क्या जिस समय समाधि और सुसुप्ति होती है उस समय सूक्ष्म शरीर भी रहता है और स्थूल शरीर भी रहता है में? दोनों हाँ यहाँ अभी बता रहा हूं जी यहाँ क्योंकि हम जब स्थूल शरीर में होते हैं और साथ में सूक्ष्म शरीर तो रहता ही है जी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 यानी जो जड़ नहीं होता है भूतों से सूक्ष्म भूत जिसमें नहीं होते जी वो तो आत्मा स्वयं होता है तो वो जो अभौतिक सूक्ष्म शरीर है वो तो मुक्ति में भी रहता है यानी आत्मा स्वयं तो मुक्ति में रहता ही है जी उस सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं तो वो तो मुक्ति में भी रहता है और जो तो दूसरा सूक्ष्म शरीर है जो प्रकृति से बनाए वो मुक्ति में नहीं रहता है ठीक है और ठीक है स्वामी जी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 क्षमा करेंगे ओम क्षम प्रणवता नहीं ओ... को साधारण विवाद ओम